श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी त्रिगुणा तीतानंद तीर्थ दर्शन और सेवा कार्य आदि के समय शारदा महाराज भिक्षा में प्राप्त अन्न का ही भोजन करते थे फिर जहाँ संभव होता काफ़ी परिमाण में खा लेते या फिर विनोद के लिए परोसने वाले का सारा खाद्य पदार्थ समाप्त करते हुए दर्शकों को स्तंभित कर देते थे एक बार जयराम बाटी से लौटते समय एक छोटे से भोजनालय में जाकर शारजा महाराज ने मालिक को बताया कि वे दूसरों की अपेक्षा अधिक खाते हैं अतः उन्हें भोजन परोसने में कंजूसी न की जाए इसके लिए वे ठहरे हुए दर की अपेक्षा अधिक पैसे भी देने को प्रस्तुत हैं धर्म मालिक ने पैसे की ओर ध्यान न देकर ग्राहक को यथानियम भोजन के लिए बैठाया शारजा महाराज भूखे थे अतः बारंबार दाल भात मांगकर खाने लगे धीरे धीरे मालिक का छोटा सा भंडार लगभग खाली ही हो गया परंतु साधु को अपनी सदा की रीति के अनुसार भोजन कराकर भोजनालय के मालिक को भी आत्मतृप्ति हुई फिर वे सस्ते के दिन थे अतः व्य भी कुछ विशेष नहीं हुआ था इसलिए जब शारदा महाराज अधिक पैसे देने लगे तो उसने नहीं लिए अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए उसने केवल उनसे आशीर्वाद की याचना की माताजी के प्रति शारदा महाराज की भक्ति तथा श्रद्धा अपूर्व थी एक बार वे माताजी को साथ लेकर जयराम बाटी जा रहे थे माँ बैलगाड़ी में बैठी थी और वे पैदल चल रहे थे रात में गाड़ी एक घरे गड्ढे के निकट आ पहुंची जहाँ उसके उलट जाने की अथवा हिचकोले से माँ की नींद खुल जाने की संभावना थी स्थिति का अंदाजा लगा लेने के बाद त्रिगुणा तीतानंद महाराज स्वयं गड्ढे में लेट गए और अपने शरीर के ऊपर से गाड़ी ले जाने का आदेश दिया इसी बीच माँ की नींद खुल गई और उन्होंने सब कुछ देखकर कर शारदा महाराज को डांटा एक बार जब उन्हें माताजी के लिए बाज़ार से तीखी मिर्च लाने को कहा गया तो वे बाग बाजार से मिर्चें चखते हुए बड़ा बाजार तक चले गए और वहाँ तीखी मिर्च पाकर खरीद लाए इसी बीच उनकी जीप सूझ चुकी थी माताजी जब नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में रह रही थी तब सेवक सारदा महाराज संध्या को पारिजातक हर श्रृंगार प्रेण के नीचे एक स्वच्छ कपड़ा बिछा रखते थे जिससे कि प्रातःकाल झड़े पुष्पों से, से माँ ठाकुर की पूजा कर सके कलकत्ते तथा जयराम बाटी में उन्होंने और भी अनेकों प्रकार से माता की सेवा की थी इसके साथ ही उनके अद्भुत साहस की बात स्मरण आती है घटना के ठीक ठीक काल का पता नहीं पर अनुमानतः यह उनके यौवन के प्रारंभ की बात थी भूत प्रेतों के अस्तित्व में उन्हें रत्ती भर भी विश्वास नहीं था फिर भी उन्हें सबके मुंह से भूतों की कहानियां सुनने को मिलती थी एक दिन उन्होंने सुना कि एक पुराने मकान में आधी रात को जाने पर अवश्य ही भूत देखा जा सकता है वे तुरंत ही वहाँ पहुँचकर प्रतीक्षा करने लगे परंतु आधी रात तक भी कुछ न देख पाकर निराश हो गए ठीक उसी समय अचानक उन्हें कमरे के कोने से एक मंद प्रकाश उठता दिखा वह क्रमशः उज्वल होने लगा और उसके भीतर से एक बड़ी सी आंख भयानक रूप से मानो उनकी ओर बढ़ने लगी यह देखकर उनका पूरा शरीर शहर उठा और खून मानो सूख गया वे लगभग बेहोश होकर गिरने ही वाले थे कि उन्होंने विस्मित होकर देखा कि श्री राम कृष्ण सामने खड़े हैं ठाकुर हाथ पकड़कर बोले बेटा जिन कार्यों में मृत्यु निश्चित है मूरख के समान उन सब कार्यों से क्यों हाथ डालता है मुझ में मन रखना ही काफी है एक बार वराहनगर मठ में रात को ब्रह्मानंद जी सुबोधानंद जी और त्रिगुणातीतानंद जी एक ही सैया पर निद्रा मग्न थे ऐसे समय त्रिगुणातीत जी के मन में निर्जंस स्मशान में जाकर तांत्रिक साधना करने की इच्छा हुई और किसी से बिना कुछ कहे वे कमरे से बाहर निकल आए इधर ब्रह्मानंद जी अचानक स्वप्न में चिल्ला उठे अरे शारदा मत जा मत जा यह सुनकर सभी की नींद टूट गई और उन्होंने देखा कि शारदा महाराज कमरे में लौट रहे हैं तत्पश्चात पूछे जाने पर ब्रह्मानंद जी ने बताया कि स्वप्न में ठाकुर ने ही इस प्रकार शारदा को मना करने के लिए कहा था स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी की तंत्र साधना की यही इतिश्री हो गई